संस्कार के बढ़ते चरण इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप अच्छी तरह से जानते हैं संस्कार के बढ़ते चरण में हम लोग कवियों को खास आपके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कवियों का जो नवीनतम कविताएं हैं या गज़ल है या, या मुख है आप सुनते हैं और आप उसका आ, आप उसका आनंद उठाते हैं तो वही आनंद आज फिर से आप उठाएँगे हमारे साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में संस्कार के बढ़ते चरण में चार दिग्गज कवि हमारे साथ हैं डॉक्टर डिम्पल शर्मा सुधांशु साहिल हमारे साथ है और उसके साथ नरेश कुमार रक्षित परमार रक्षित परमार जी तो वो भी हमारे साथ कविता पाठ करेंगे तो आप सभी की तरफ से इन चारों का बहुत बहुत स्वागत है संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में तो चलिए मैं सीधे आपको ले चलता हूँ परमार जी के पास और उनसे जानते हैं कि उनके बारे में उनसे ही सुनते हैं तो अगली आवाज़ आप सुनेंगे परमार जी का साथियों में रक्षित परमार सिरोज जिले के गांव जुजापुरा का रहने वाला हूं और अभी वर्तमान में उदयपुर में राजस्थान कृषि महाविद्यालय में एम द्वितीय वर्ष का छात्र हूं और मैं आकाशवाणी केंद्र उदयपुर में एज ए कॉम्पेयर काम कर रहा हूं और मैं आज आपको एक कविता सुना रहा हूं जो एक मजदूर की भूमिका में है ये कविता मज़दूरों के मन की बात कहता है और इसका टाइटल है मुझे कौन पूछता है तो साथियों सुनिएगा ये कविता स्वागत मैं पीठ पर ढोता हूँ भारी भरकम बोरियाँ पर मुझे कौन पूछता है मैं दिन भर चिलमिलाती धूप में खींचता हूँ ठेला पर मुझे कौन पूछता है मैं अंधेरी खदानों से धातु कोयला निकालता हूँ तो मुझे कौन पूछता है मैं कभी भूखा तो कभी प्यासा ही रह लेता हूँ पर मुझे कौन पूछता है मैं नहीं करता आवारगी और ना ही कोई बदसलूकी पर मुझे कौन पूछता है मेरे पावों में पड़ जाते हैं कभी असहनीय छा अच्छा तो मुझे कौन पूछता है मैं तुम सबको देता हूँ मेरा सब कुछ कड़ी मेहनत से पर मुझे कुछ कौन देता है मेरे इन हाथों की लकीरें भी मिट गई हैं आज पर मुझे कौन पूछता है मैं दो रोटी की जुगत में भूल गया मेरा मान सम्मान पर मुझे कौन पूछता है आसमान छुते ये आशियाने भी मैं बना लेता हूँ पर मुझे कौन पूछता है रात को घर अपने बड़ी देर से मैं आता हूँ तो मुझे कौन पूछता है सवेरे जब अपने घर से बिना अनजल के निकलता हूँ तो मुझे कौन पूछता है बिन पैसों के इलाज को मैं हर बार दौड़ लगाता हूँ पर मुझे कौन पूछता है कभी रो मैं पीता हूँ अपने दर्दी आंसुओं को तब भी मुझे कौन पूछता है मैं आज बस महंगे अस्पतालों के चक्कर ही लगाता हूँ पर मुझे कौन पूछता है दिन भर में ताकता हूँ कि कोई मजदूरी पे ले जाए फिर भी मुझे कौन पूछता है मेरा घर पर भी अब नहीं रहा कोई मान सम्मान फिर भी मुझे कौन पूछता है मैं जिधर भी जाऊँ तो बस दुदकते हैं लोग लेकिन मुझे कौन पूछता है मैं शोषण का शिकार एक मज़दूर जो ठहरा हूँ भाई मुझे कौन पूछता है मैं अपनी पीठ पर ढोता हूँ भारी भर कम पर मुझे कौन पूछता है परमार जी बहुत ही प्यारा कविता आपने सुनाया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट संस्कार के बढ़ते चरण इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आइए आगे बढ़ते हुए मैं सुधांशु यादव जी के पास आपको ले चलता हूँ और वो साहिल नाम से अपनी कविताओं को पाठ करते हैं तो आइए उनका विशेष कविताओं को हम सुनेंगे और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वो अपना परिचय भी हमें दें धन्यवाद जी नमस्कार मित्रों मैं सुधांशु यादव साहिल कुछ मुक्तक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत हूं, छोटा सा मुलाजिम कविताओं का थोड़ा सा शौक़ है प्रयास कर रहा हूं। संस्कार के बढ़ते चरण के इस कार्यक्रम में कोशिश ये रहेगी कि इस मुक्तक के जरिए आपके कदम और आगे बढ़ें और आपको प्रेरणा दें शुरुआत करता हूँ कि भरो तुम वेग पैरो में नई उड़ान भरने को भरो तुम वेग पैरों में नई उड़ान भरने को यहाँ हर पल नया है एक नया अभियान रचने को हार कर मुश्किलों से राह में तुम बैठ मत जाना कि बनना होगा अर्जुन लक्ष्य का संधान करने को हारी हुई कश्ती का किनारा नहीं होता पर्वत से गिरता जल कभी खारा नहीं होता हारी हुई कश्ती का किनारा नहीं होता पर्वत से गिरता जल कभी खारा नहीं होता नेकियों और बलिदानों से ही पहचान बनती है आकाश में हर कोई ध्रुव तारा नहीं होता कि कुंदन सा चमकना है तो जलना भी ज़रूरी है निकलना है अगर सूरज को ढलना भी जरूरी है प्यासे की तरफ चलकर कुआं हरगिज नहीं आता कि प्यासे की तरफ चलकर कर कुआँ हरगिज़ नहीं आता चाहते हो अगर मंजिल तो चलना भी जरूरी है अगला मुक्तक है कि बनो उसकी तरह हर हाल में जीना सिखाता है बुरे से भी बुरे हालात में वो मुस्कुराता है भले लू के थपेड़े तेज़ बारिश या के आधी हो परिंदा ठान ले तो आसमां छूकर दिखाता है कल रहोगे तुम न हम रह जाएंगे प्यारे समय की तेज़ धारा में सभी बह जाएँगे प्यारे कल रहोगे तुम न हम रह जाएंगे प्यारे समय की तेज़ धारा में सभी बह जाएंगे प्यारे अगर रह जाएगा तो सिर्फ एक इंसानियत का धर्म ये मंदिर और मस्जिद एक दिन ढह जाएंगे प्यारे अंतिम है कि उम्र के इस सफ़र की आखिरी कब शाम आ जाए उम्र के इस सफ़र की आखरी कब शाम आ जाए खुदा के घर से जाने कब तेरा पैगाम आ जाए अगर जीने की हसरत है तो फूलों की तरह जीना जिंदगी है वही जो दूसरों के काम आ जाए क्या है बहुत बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया, शुक्रिया। सुधांशु यादव जी साहिल नाम से आपने कविता पाठ किया बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही प्रेरणादायी जो है मोटिवेशनल कविता आपने हम सभी को सुनाया चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी चरण में आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले कहूँगा कि डॉक्टर डिंपल शर्मा जी आप अपने बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद मैं संस्कार के बढ़ते चलन के सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ और मैं शास्त्रीय संगीत के गायन शैली की मैं एक छोटी सी कलाकार हूँ और अभी अभी मैंने गजलों में दखल दिया है नहीं, नहीं, नहीं। तो मैं आपके सामने एक गजल कहती हूँ जी और गज़ल जो है व्यंग किया है मैंने समाज के ऊपर वही आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ स्वागत है महफिल में उनके रिवायत निभाने कैसे आए महफिल में उनके रिवायत निभाने कैसे आए दर्द भरा है सीने में हम गाने कैसे आए क्या क्या बात आएँ दर्द भरा बार। है सीने में हम गया गाने गया कैसे, कैसे आए दरवाजे पर मेरे दरवाजे पर मेरे फूल बगिया मत लगाना दरवाज़े पर मेरे फूल बगिया मत लगाना नक्शागर बदला तो दोस्त पुराने कैसे आए <laughs> नक्शागर बदला तो दोस्त पुराने कैसे आए और जब से शाख से फूल पत्ते विदा क्या हुए जब से शाख से फूल पत्ते विदा क्या हुए परिंदे पेड़ों पर रात रात बिताने बिताने कैसे क्या आए, बात है बात परिंदे बात पर, बिताने कैसे परिंदे पेड़ों पर इनकी चिंता तो बंदूकें तो उनकी परमाणु बम अपनी चिंता बस इतनी खेतों में दाने कैसे आए अपनी चिंता बस इतनी खेतों में दाने कैसे आए और आखिरी शेर है तेवर बदले बादलों ने तो पानी पानी खेत हुए तेवर बदले बादलों बाद ने तो पानी पानी खेत हुए निचली बस्ती वाले कर चुकाने कैसे आए निचली बस्ती वाले कर चुकाने कैसे आए बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डिंपल शर्मा जी ने अपनी विशेष एक गज़ल जो है वो अभी आपको सुनाया है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी चरण में ब्रह्मा कुमारी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर मैं इस शांति वन से कौमी यकजैदी यानि भावात्मक एकता के रूप में एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ राम रही माँ बोल रे बंदे राम रही माँ बोल काशी काबा और बृंदावन एक तराजू तोल रे बंदे राम रही माँ बोल रे बंदे राम रही मां बोल कि एक नूर के बंदे हैं हम रामायण या पढ़ो कुरान एक हवा एक धरती सूरज नील गगन है एक समान की एक नूर के बंदे हैं हम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 राम रही बोल रे बंदे राम रही बोल मन की गाँठे खोल रे बंदे राम रही बोल काशी काबा और अमृत सर एक तराजू तोल रे बंदे राम रही बोल रे बंदे राम रही बोल कि एक ही काबा एक मदीना एक ही काबा एक मदीना एक बाई बल गीता ज्ञान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 अलग-अलग है सजी दुकान कि अलग अलग घर दिए जले हैं किंतु रोशनी एक अमोल राम रहीमा बोल रे बंदे राम रहीमा बोल मन की गाँठे खोल रे बंदे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 कि भाम रही माँ बोल कि कबीरा से गागर लाया हूँ ख्वाजा से गागर लाया हूँ जितना चाहो तुम रस पी लो बस अंजूरी भर सांस बची है नाचो हंस गाकर गा जी लो कि कबीरा से गागर लाया हूँ ख्वाजा से गागर लाया हूँ जितना चाहो तुम रस पी लो बस अंजुरी भर सांस बची है नाचो हंस कर कर जी लो नाचो हंस कर कर जी लो कि अलग अलगपन घट क्यों बाटे अलग अलगपन घट क्यों बाटे एक कुआ है उसे टटोल राम रही बोल रे बंदे राम रही बोल मन की गाँठें खोल रे बंदे राम रही माँ बोल काशी काबा और बृंदावन काशी काबा और बृंदावन एकता तरह तोल रे बंदे राम रही माँ बोल मैं गोविंद भारद्वाज ये एकता का संदेश धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया संस्कार के बढ़ते चरण जी हाँ चलिए आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर से आपकी मुलाकात होगी तब तक खुश रहे मस्त रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत यानी आरजे रमेश को आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी है ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं ओ परेशान हूँ मैं तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ है तेरे मासूम सवानों से हूं परेशान हूँ मैं हो परेशान हूँ मैं के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे ओ मुस्कुराओं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं हो रिश्ते नए समझाए जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए मिले जो कभी धूप में मिले छाओ के ठंडे साए तुझे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं हो है आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगी आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएंगी कल क्या पता किन के लिए हैं? आखे तरस जाएंगी ओ जन कब गुम हो कहाँ खोया एक आंसू छुपा के रखा था तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ है तेरे मासूम सवालों से परेशान हो मैं हो परेशान हो मैं हो परेशान हो मैं हो परेशान हूँ मैं